बच्चों सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज मैं आपके साथ हूँ आपकी साथी सुधीर आज मैं आपको सुनाऊंगी ताइवान की एक लोक कथा जिसका शीर्षक है कुएं का मेंढक इसे हमने लिया है बाल पत्रिका कोपल से और इसका अनुवाद किया है अखिल कुमार जी ने मेरे नन्हे दोस्तों जरा कल्पना करो अगर आपको एक गहरे और अंधकार मई कुए में रहना पड़े तो आप कैसी दुनिया देख पाओगे ऐसे ही गहरे और अंधकार मई कुए में एक मेंढक रहता था चलिए नीचे चल के देखे की कुएं में रहने वाले इस मेंढक का जीवन कैसा है मेंढक एक बेहद पुराने कुएं में रहता था इसमें पानी की मात्रा बहुत कम थी और कुएं की दीवारें पूरी तरह से गीली काई से ढकी हुई थीं। जब कभी भी मेंढक को प्यास लगती वह थोड़ा पानी पी लेता और जब कभी भूख लगती तो कुछ कीड़े खा लेता थकान महसूस होने पर, वे कुएं के तल पर पड़े एक छोटे से पत्थर पर लेट जाता और घंटों अपने ऊपर के आकाश की ओर ताकता रहता कभी कभार उसे बादल गुजरते दिखाई देते अपने इस जीवन से मेंढक बेहद खुश और संतुष्ट था जब से मेंढक पैदा हुआ था वे इसी पुराने कुएं में रह रहा था बाहर की दुनिया से वे पूरी तरह से अपरिचित था जब कभी भी कोई पक्षी या पक्षियों का झुंड कुएं के ऊपर से गुजरता अथवा कुएं के किनारे बैठता तो मेंढक ऊपर की ओर देखता और डींग हाँकते हुए कहता नमस्ते ऊपर बैठने के बजाय नीचे आकर मेरे साथ खेल क्यों नहीं लेते यहाँ नीचे कितना खुशनुमा माहौल है देखो मेरे पास पीने को ठंडा पानी है और खाने को अनगिनत कीड़े हैं। आ जाओ रात को मैं यहाँ से टिमटिमाते तारे देख सकता हूँ और कभी कभी तो खूबसूरत चांद भी देख सकता हूँ कभी कभार पक्षी मेंढक को कहते हेलो श्रीमान मेंढक हमारी बात मानो बाहर की दुनिया तुम्हारे छोटे ऐसी कुएं ऐसी कहीं ज्यादा बड़ी और कई गुना ज्यादा सुंदर है लेकिन मेंढक उनकी बात का विश्वास न करता मुझसे झूठ मत बोलो मैं नहीं मानता कि कुएं से बेहतर भी कोई जगह हो सकती है धीरे धीरे सारे पक्षी मेंढक को नापसंद करने लगे मेंढक के अड़ियल स्वभाव की वजह से पक्षियों ने उससे बात करना भी बंद कर दिया मेंढक ये समझ नहीं पा रहा था कि इतनी अच्छी जगह होने के बावजूद कोई नीचे आकर यहाँ रहना पसंद क्यों नहीं करता एक दिन एक पीले रंग की गौरैया कुएं के किनारे पर आ बैठी मेंढक उसे देखकर बहुत उत्तेजित हुआ उसने गौरैया का अभिवादन किया और उत्सुकता पूर्वक उसे आमंत्रित किया श्रीमती पीली गौरैया जी नमस्ते कहिए हालचाल कैसे हैं कृपया नीचे आए और दुनिया के सबसे सुंदर घर में पधारे पीली गौरैया एक भी शब्द कहे बिना उड़ गई अगले दिन पीली गौरैया फिर आई और वही बात फिर हुई एक बार फिर से आई और फिर वही बात हुई लगातार छह दिन यही होता रहा आखिरकार सातवें दिन पीली गौरैया ने कहा श्रीमान मेंढक क्या मैं आपको बाहरी दुनिया दिखा लाऊ लेकिन मेंढक ने गौरैया का प्रस्ताव ठुकरा दिया अंततः पीली गौरैया नाराज हो गई, वे कुएं में गई, मेंढक को अपनी पीठ आरोप बैठाया और कुएं ऐसी बाहर ले उड़ी कुए ऐसी बाहर निकलते ही मेंढक चिल्ला उठा ओह बाहर की दुनिया इतनी बड़ी है अंधकार में कुएं में रहते रहते वे अंधेरे का इतना आदि हो गया था कि सूरज की तेज किरणें आँखों में पड़ते ही उसे अपनी पलकें बंद करनी पड़ी वे बाहर के दृश्य को देखने के लिए मुश्किल से ही अपनी आँख खोल पा रहा था आखिरकार जब उसने अपनी आँखें खोली तो अपने आस एक साथ इतनी चीजें देख वह घबरा गया गौरैया जी जरा ध्यान से कहीं इस अजनबी चीज से टकरा मत जाना ये हरे रंग की ऊंची नीची चीजें क्या हैं? पीली गौरैया खुशी ऐसी हसी श्रीमान ये पहाड़ और घाटियां हैं। दुनिया में ऐसे अनगिनत पहाड़ हैं। हिमालय अरावली एल्प और भी कहीं। मेंढक विश्वास नहीं कर पा रहा था की दुनिया में इतने सारे बड़े बड़े पहाड़ है अभी उन्होंने इन ऊंचे पहाड़ों को पार ही किया था कि अगले दृश्य ने मेढक को पहले से ज्यादा चकित कर दिया ये लंबा चमकीला दृश्य क्या है पीली गौरैया ने जवाब दिया ये नदी है और वहाँ वह विशाल नीली चीज क्या है वह समंदर है पीली गौरैया ने फिर जवाब दिया उस नदी और समंदर में इतना पानी होगा मेरे कुएँ ऐसी तो ये कितने बड़े होंगे इनमे तो मेरे कुएं में मौजूद पानी से अरबों गुना ज्यादा पानी होगा मेंढक को अब जाकर एहसास हुआ कि उसका कुआं असल में कितना छोटा था चलो नीचे चलें, ठीक है पीली गौरैया ने मेढक को जमीन पर उतारा मेंढक घास में कूद गया और जहां उसने पहली बार भांति भाती के रंगों के इतने सुंदर फूल देखे उसने न तो पहले कभी ऐसे फूल देखे थे नहीं ऐसी प्यारी सुगंध महसूस की थी वे चलता रहा और एक जंगल में पहुंच गया जब उसने ऊपर की ओर देखा तो उसकी नजर ढेरों लंबे-लंबे पेड़ों पर पड़ी और नीचे देखा तो अलग अलग किस्म के फलों को जमीन पर गिरा पाया उसने एक सेब चक्कर देखा वाह कितना मीठा है उसके बाद उसने पक्षियों को गाते सुना प्यारी गिलहरिया कूद रही थी बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर झूल रहे थे और हिरन तेजी से दौड़ रहे थे तालाब में कमल के फूल हवा में नाच रहे थे और पत्ते छाते की तरह पानी पर तैर रहे थे पानी में ढेर सारी मछलियाँ थी बाहरी दुनिया कितनी बड़ी कितनी अद्भुत और कितनी सुंदर है इसके बाद मेंढक खुशी से चिल्लाता हुआ तालाब में कूद गया वहाँ एक बड़े ऐसी कमल के पत्ते पर चढ़ गया और वहाँ अपनी नई जिंदगी का आनंद लेने लगा पीली गौरैया ने लौटते ही मेंढक से पूछा तो बताइए श्रीमान मेंढक बाहरी दुनिया कैसी लगी बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप मुझे ये दुनिया दिखाने न लाती श्रीमती पीली गौरैया जी तो मुझे तो जिंदगी भर ही पता नहीं चलता कि मेरे कुएं के बाहर इतनी सुंदर चीजें मौजूद है इसके बाद मेंढक कभी अपने पुराने कुएं में नहीं गया तो बच्चों ये था सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल इसमें आपने सुनी ताइवानी लोक कथा कुएं का, का मेंढक जिसे हमने लिया था बाल पत्रिका कूपल से और जिसका अनुवाद किया था अखिल कुमार जी ने आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा